संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व भीमसेन के साथ भीम का युद्ध तथा घटोत्कच के हाथ से अलायुद्ध का वध। संजय कहते हैं राजन इस प्रकार कर्ण और घटोत्कच का युद्ध हो ही रहा था कि अलायुद्ध नाम वाला एक राक्षस पूर्वकालीन वैर का स्मरण करके अपनी बड़ी भारी सेना के साथ दुर्योधन के पास आया और युद्ध की लालसा से बोला महाराज आपको तो मालूम ही होगा कि भीमसेन ने हमारे बक और किरमीर का वध कर डाला है इसलिए आज हम स्वयं ही का वध करेंगे तथा श्री कृष्ण और पांडवों को अनुचरों से हित मार कर खा जाएंगे आप अपनी सेना को पीछे हटा लीजिए आज पांडवों के साथ हम राक्षसों का ही युद्ध होगा उसकी बात सुनकर दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई उसने अपने बंधुओं के साथ ही उससे कहा भाई तुम्हें तो तुम्हारी सेना से आगे रहेंगे और साथ रहकर हम स्वयं भी शत्रुओं के साथ लड़ेंगे मेरे योद्धाओं के हृदय में वैर की आग जल रही है वे चैन से बैठेंगे नहीं अच्छा ऐसा ही हो यह कहकर राक्षस राज अलायु राक्षसों को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ युद्ध के लिए चला घरोत्क के पास जैसा तेजस्वी रथ था वैसा ही अलायुत के पास भी था उसकी भी थी। उस पर भी का मरा हुआ था। लंबाई वही चार सौ हाथ की ही थी वैसे ही हाथी के समान मोटे ताजे १०० घोड़े जुटे हुए थे उसका धनुष भी बहुत बड़ा था जिसकी प्रत्यंचा सुजृढ़ थी उसके बाढ़ भी रथ के धूरे के समान मोटे और लंबे थे वह भी वैसा ही वीर था जैसा घटोत्कच, किंतु उसमें वह घटोत्कच की अपेक्षा सुंदर था महाराज अलायुद्ध के आने से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई मानो समुद्र में डूबते हुए कुछ जहाज मिल गया हो उन्होंने अपना नया जन्म हुआ समझा उस समय कर्ण और घटोत्कच में अलौकिक युद्ध चल रहा था द्रोण अस्वस्था और कृपाचार आदि घटोत्कट के पुरुषार्थ को देख थर्रा उठे थे सबके मन में घबराहट थी सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था सारी सेना कर्ण के जीवन से निराश हो चुकी थी दुर्योधन ने है और युद्ध में जहां तक इसकी शक्ति है महान पराक्रम दिखा रहा है वीरभर जैसी तुम्हारी इच्छा थी उसके अनुसार ही इस संग्राम में घटोत्को तुम्हारे हिस्से में कर दिया गया है अब तुम प्रसार करके इसका नाश करो यह पापी अपने महाबल का आश्रय लेकर पहले ही कहीं कर्ण को मान न डाले इसका ख्याल रखना दुर्योधन के ऐसा कहने पर अलाय ने बहुत अच्छा कहकर घटोत्त पर धावा किया भीमसेन के पुत्र ने जब अपने पुत्र अपने शत्रु को सामने आते देखा तो कर्ण को छोड़ दिया और उसी को बाणों के प्रहार से पीड़ित करने लगा फिर दोनों राक्षस क्रोध में भरकर एक दूसरे से भिड़ गए भीमसेन ने देखा कि घटोत्क अलायत के चंगुल में फंस गया है तो वे अपने तेजस्वी रथ पर बैठे बाढ़ वृक्ष करते हुए वहां कर राक्षस भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देकर भीमसेन पर ही टूट पड़े जब बहुत से राक्षस बाणों से भिन्ने लगे तो महाबली भीम ने भी प्रत्येक को पांच पांच तीखे बाढ़ मारकर सबको घायल कर दिया भीम के साथ युद्ध करने वाले क्रूर राक्षस उनकी मार से पीड़ित हो भयंकर चितकार करते हुए दसों दिशाओं में भागने लगे यह देख अलायत भीमसेन की ओर बड़े वेग से दौड़ा और उन पर बाणों के वृक्ष करने लगा उसने भीमसेन के छोड़े हुए कितने ही बाण काट डाले और कितनों को ही हाथ में पकड़ लिया भीम ने पुनः उसके ऊपर बाढ़ बरसाए किन्तु उसने अपने तीखे सहायकों से मारकर उन्हें भी पुनः व्यर्थ कर डाला फिर उसने भीम के धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए घोड़ों और सारथी का भी काम तमाम कर दिया घोड़े और सारथी के मर जाने पर भीमसेन ने रस्सी उतर कर भयंकर गर्जना की और उस राक्षस पर बड़ी भारी गदा का प्रहार किया अलायुद ने भी गदा से ही उस गदा को मार गिराया तब भीम ने दूसरी गदा हाथ में ली और उस राक्षस के साथ उसका तुम धोने लगा उस समय एक दूसरे पर गदा के आघात से जो भयंकर शब्द होता था उससे पृथ्वी थी। थोड़ी ही देर में गदा फेंक कर दोनों मुक्के मारते हुए लगे। उनके के से के के आवाज होती थी इस तरह युद्ध करते करते दोनों अत्यंत क्रोध में भर गए और रथ के पहिए जुए धूरे तथा अन्य उपकरणों में से जो भी निकट दिखाई देता था उसे ही उठा उठा एक दूसरे को मारने लगे दोनों के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी भगवान श्रीकृष्ण ने जब यह अवस्था देखी तो उन्होंने भीमसेन की रक्षा के लिए घटोत्क से कहा महाबाहू देखो तुम्हारे सामने ही सब सेना के देखते देखते अलायत ने भीम को अपने चंगुल में फंसा लिया है इसलिए पहले राक्षस राज अलायत का भी वध करो फिर कर्ण को मारना श्रीकृष्ण की बात सुनकर घटोत्कर्ण को छोड़ अलायुष से ही जा भिड़ा फिर तो उस रात्रि के समय उन दोनों राक्षसों रात होने लगा अलायुद्ध क्रोध में भरा हुआ था, उसने एक बहुत बड़ा कर के मस्तक पर घटोत्कस को तनिक मूर्छा सी आ गई किंतु उस बलवान ने अपने को संभाल लिया और अलायुद के ऊपर एक बहुत बड़ी गदा चलाई देख से फेंकी हुई उस गदा ने अलायुद के घोड़े सारथी और रथ का चूरण बना दिया अलायुद्ध राक्षसी माया का आश्चैले उछल कर आकाश में उड़ गया उसके ऊपर जाते ही खून की वर्षा होने लगी आकाश में मेघों की काली घटा छा गई बिजली चमकने लगी कड़क कड़ाके की आवाज के साथ वज्रपात होने लगा उस महासमर में बड़े जोर की कड़कड़ाहट फैल गई उसकी माया देखकर घटोत्कट भी आकाश में उड़ गया और दूसरी माया रचकर उसने अलायुद्ध की माया का नाश कर दिया यह देख अलायुद्ध घटोत्कट के ऊपर पत्थरों की वर्षा करने लगा किंतु घटोस्कट ने अपने बाणों की बौछार से उन पत्थरों को नष्ट कर डाला फिर दोनों ही दोनों पर नाना प्रकार के आयुधों की वर्षा करने लगे लोहे के गदा, मूसल, मुद्गर, पिनाक तलवार तोमर प्रास, कंपन नाराज भाला बाण चक्र वर्षा लोहे की गोलियां भिंदीपाल गोशिश और उलूखंड आदि अस्त्र शस्त्रों से तथा पृथ्वी से उखाड़े हुए शनि बर्गत पाकर पीपल और सीमर आदि बड़े बड़े वृक्षों से वे परस्पर प्रहार करने लगे नाना प्रकार के पर्वतों के शिखर पूर्वकालीन वनराज वाली और सुग्रीन के युद्ध को मात कर रहा था दोनों ने दौड़कर एक दूसरे को चोटी पकड़ डाली फिर भुजाओं से लड़ते हुए गुथम-गुथा हो गए इसी समय कटोत्कत ने अलायद को बलपूर्वक पकड़ लिया और बड़े वेग से घुमाकर जमीन पर दे मारा फिर उसके कुंडल मंडित मस्तक को काट कर उसने भयंकर गर्दना की और उसे दुर्योधन के सामने फेंक दिया अलायित को मार गया देख अलायित को मारा गया देख दुर्योधन अपनी सेना के साथ ही अत्यंत व्याकुल हो उठा